नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आप अच्छी तरह से जानते हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम किसी एक फील्ड के बारे में बात करते हैं और एक्सपर्ट से बात कराते हैं जिसके पास इन चीज़ों का अनुभव होता है तो ऐसे ही आज हम लोग बात करेंगे नेचुरल साइंस के बारे में इन चीज़ों को बताने के लिए हमारे साथ उज्ज्वला जी है जो स्टूडेंट हैं आइए उनसे बात करते हैं किस तरह से नेचुरल साइंस के जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसके बारे में बताएंगे तो आप सभी की तरफ से सबसे पहले उज्ज्वला जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद हाँ उज्ज्वला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो एमएससी के और आपके पास इन सारी चीज़ों की जानकारी है तो सबसे पहले तो मैं जानकारी हम लोग बाद में लेंगे लेकिन आप अपने बारे में बताइए कि वर्तमान समय में आप क्या करते हो आपके माता पिता के बारे में थोड़ा सा इतिहास अपने परिवार का बताइए हम ब्रह्मा कुमारी उज्ज्वला एमएससी फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं हमारा स्पेशलाइजेशन बॉटनी सब्जेक्ट में है और हमारे माता पिता जी एक नासिक जिले में एक छोटे से गांव में खेती करते हैं और घर का सारा वातावरण बहुत ही धार्मिक है मैं ये बताना जरूर चाहूँगी हम एम वो तो बहुत कम पढ़े हैं बस माताजी सातवीं कक्षा पिताजी आठवीं तो दोनों का मिला के ग्रेजुएशन होता है मैं तो बोलती हूँ <laughs> पर हम इतना आगे बढ़ चुके हैं और विद ऑनर हर साल हमें टॉपर ही रहे बहुत अच्छा हासिल सफलता हासिल की तो इसमें उनका जो धार्मिक संस्कार हमें मिले ये बहुत बड़ा एक माइल रहा है जिसके कारण मना Science with silence. हम science में आगे बढ़ रहे हैं। उसका बेस है silence. तो इस प्रकार मैं उनको थैंक्स दूंगी कि उन्होंने मुझे साइलेंस का भी छत्र छाया दिया जिसके कारण मैं साइंस में एमएससी तक पहुंची हूँ बहुत ही अच्छी बात है भूजला जी आपने माता पिता के बारे में बताया वो खुद कम पढ़े हैं लेकिन धार्मिक वातावरण में आपको वो पालना दिया जिसके वजह से आप जो है अपने पढ़ाई में आगे बढ़ें और हर बार आप टॉपर रहे हैं तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग करियर चॉइस करने के लिए काफ़ी कभी हमारे युवा साथियों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं कि आ, क्या मैं किस फील्ड में जाऊं बारहवीं के बाद आपने ये सोचा कि किस फील्ड में जाना है मुझे हाँ जी क्या होता है अक्सर करके जो बच्चे टॉपर रहते हैं हमेशा नाइन्टी एक बात हो जाती है कि वो पूरा फोकस उनका ऑन स्टडी होता है वो पूरा रात दिन पढ़ाई के बारे में सोचते हैं अक्सर करके ये बच्चे खुद को डेवलप करने में पीछे रह जाते हैं, उनको करियर गाइडेंस के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है जो मेरे साथ हुआ मेरा ये लक्ष्य रहता था हिस्ट्री में आउट ऑफ आउट, आउट चाहिए मैथ्स में आउट ऑफ आउट, आउट, आउट, आउट, आउट चाहिए इंग्लिश बदले घर में नहीं लेकिन उसमें भी मुझे बहुत अच्छे अंक लाने पर इस सारे चक्कर में करियर कौन सा चूज़ करना है ये मुझे न पता नहीं था न मेरे माता पिता को भी जैसे कि वो खेती करते हैं उनको बस टीचर बनना ही बहुत लगता था आप ना प्राइमरी टीचर बन जाओ बीस हज़ार भी आपको मिले बहुत अच्छा हम बहुत गर्व महसूस करेंगे <laughs> पर हमारी इतनी भूख नहीं थी हमें लग रहा था अंदर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हमें हम बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं पर क्या करें यह हमें समझता ही नहीं था <laughs> तो दसवीं हो गई बाद में 94 मिले इसलिए सभी ने बोला आपने साइंस करना है तो साइंस में गए फिर भी हम लगता था कि हम क्या हम सही कर रहे हैं तो इलेवेंथ ट्वेल्थ साइंस में थोड़ी थोड़ी जानकारी मिल रही थी पर ज़्यादा करके एज ए साइंस स्टूडेंट सभी हमारे हमें आ, या तो अप्लाइड साइंस जो है इंजीनियरिंग या तो मेडिकल दो ही लाइन हमें ज़्यादा फोकस कराए जाते थे पर हमारी एक चाह थी हमें यू करना है हुँ, हुँ, हुँ, पर वो कहते थे आप साइंस स्टूडेंट हो आपको तो ये दोनों में जाना चाहिए फिर आप आर्ट्स लेते थे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आप बहुत अच्छा यूपीएससी को क्रैश करते थे पर फिर भी हम कंफ्यूज़ थे क्योंकि मन की आवाज़ अंदर की आवाज़ बोलती थी मुझे याद आता इंसिडेंस जब हमारा टेंथ का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और हमारी सफलता को देखते हुए सारे टीचर्स गौरव अनुभव कर रहे थे और हमारे प्रिंसिपल तो उन्होंने हमारी इंटरव्यू लिया जब प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हुआ आप सारे जो अच्छे मार्क्स लाए टॉपर्स हैं, आप आगे क्या करना चाहेंगे वट इज़ य फ्यूचर प्लानिंग तो मेरे सारे सहेलियों बता ने बताया किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगी, किसी ने कहा मैं एरोनॉटिकल में जाऊंगी, कोई टीचर कोई ने कहा मैं यूपीएससी करूंगा। मेरी आखिरी जब बारी आई तो मुझे बोला कि उज्ज्वला आप क्या करना चाहेंगी सारे स्टूडेंट्स सुनना चाहते हैं या तो आप उनके आगे रोल मॉडल हो तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी उत्तर देना भी मैंने कहा कि मैडम वो मैं कभी सुन के मना सोच के नहीं गई थी आ, मुझे क्या उत्तर देने पर अंदर की आवाज़ निकल आई कि मैडम मुझे इतना महान बनना है इतना महान डॉक्टर की इंजीनियर ये मुझे पता नहीं पर मुझे इतना महान बनना है मैं इतना महान बनना चाहती हूँ जो मेरी भारत माँ जिसने मुझे जन्म दिया और इतना प्यार से पाला पोसा वो मेरी महानता को देख गौरव अनुभव करे कि हाँ बच्ची में धन्य धन्य हो गई जो तू इतने टॉप के सीट पर बैठ गई तो मुझे इतनी महानता प्राप्त करनी है पर क्या बनना है वो पता नहीं था नहीं। नहीं। बाद में जब वो दसवीं हो गई इलेवन ट्वेल्थ में जब गई तो उसी वो उत्तर सुनकर ना मेरी मैडम बहुत प्रसन्न हो गई बहुत ही इम्प्रेस हो गई मुझे बोला भैया मेरे घर पे आना भोजन करने के लिए मैं गई क्योंकि वो मैडम भी आध्यात्मिकता में रुचि रखने वाले और विवेकानंद के फॉलोअर्स हैं तो उनके साथ गई डिस्कशन हुआ तो मैंने उनसे पूछा मैडम आप इतने टॉपर कैसे बने आपकी इस सफलता के पीछे रहस्य क्या है तो उन्होंने मुझे बोला बच्ची तेरा भी उत्तर मेरे आज भी दिल में है तुझे इतनी महानता प्राप्त करनी हो तो मैं कुछ सजेशन दूँ एक वेलकम मैम क्यों नहीं तो मैडम ने मुझे एक नाम बताया आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाना वहाँ आपको सारा गाइडेंस मिल जाएगा और आप जरूर उस महानता को हासिल कर पाएंगे इजीली, और ज़रूर भारत माँ क्या वो स्वयं परमात्मा आपके ऊपर गौरव महसूस करेंगे और फिर ये माँ वो मैडम की सजेशन को मैंने बहुत ही सीरियसली लिया और मैं चल पड़ी ब्रह्मा कुमारी आश्रम की ओर और सचमुच मुझे, मुझे बताते हुए सभी दर्शकों को प्यारे भाई बहनों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सचमुच सात दिन के अंदर जो मुझे वह राजुग मेडिटेशन सिखाया गया तो मुझे एक लगा कि मैं ये महान बन सकती हूँ बताना चाहूँगी जो भाई बहनों को जो यूथ कन्फ्यूज है कि मैं क्या करूँ आखिर सबसे ऊंची डिग्री इस दुनिया में कौन सी है और उसे कैसे हासिल किया जाए तो उनको अगर ये कोई उलझन है तो वो जरूर ब्रह्मा कुमार इसको कांटेक्ट करें नजदीकी सेवा केंद्र पर जाइए सबसे बड़ा काउंसलर बैठा हुआ है <laughs> जो ज्ञान का भंडार है सभी न्याता, विधाता भाग्य विधाता जो है वो आपको डायरेक्टली डायरेक्शंस देंगे और आपके साथ भी रहेंगे और आपको मंजिल तक पहुंचा देंगे बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे उज्ज्वला जी मुझे लगता है की हमारे दोस्त इस वक्त आपको सुन रहे हैं और करियर बनाने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं जैसे आपके पास भी वही सवाल पूछा गया था आपको टीचरों ने तो आप अपने दिल की आवाज़ वहाँ पर सुनाई तो इस तरह की कई बातें हमारे जीवन में आती हैं हमारे युवा साथी जब भी 10वीं या 12वीं एक ऐसा टर्निंग पॉइंट उनके पास आता है कि अब नेक्स्ट क्या वाट इज़ नेक्स्ट तो ये सवाल सभी लोग पूछते रहते हैं और कुछ दबाव भी उनके पास रहता है जो टॉपर्स होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा दबाव होता है जैसे कि अगर माता पिता उनके अच्छे क्वालिफाइड है इंजीनियर है या डॉक्टर है तो बच्चे को चाहेंगे कि वो उसी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे तो अगर बच्चे का दिल भी उसमें है तो देट इज़ फिर प्लस पॉइंट हो जाता है उसके लिए एक बहुत अच्छा इजी uh, करियर बना सकता है अगर उसमें रुचि नहीं है उसका कहीं और रुचि है या अभी तक उसने कुछ डिसाइड नहीं किया तो वो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट uh, हो जाता है उनके लाइफ में और uh, काफ़ी बार हम लोग अगर करियर के बारे में सोचते ही नहीं अपना करियर फोकस ही नहीं कर पाते तो बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है कि हम अपने जीवन में बहुत आगे जो जाना चाहिए हम या अपना लाइफ को स्टेबल बना के जो सोसाइटी में हम रह सकते हैं उस तरह का जो माहौल है वो शायद वो क्रिएट नहीं कर पाता तो यहाँ एक ज़रूरी है आ, रेडियो के माध्यम से हम लोग यही कोशिश करते हैं करियर ऑप्शन इस प्रोग्राम को बनाने का या डिज़ाइन करने का यही मकसद था कि जो भी हमारी युवा साथी हैं चाहे आठवीं नौवीं दसवीं बारहवीं में किसी भी कक्षा में वो है तो उनको अभी से ही अपना करियर के बारे में प्लान करना है अगर नहीं प्लान करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो सकता है कि उनको फिर आगे क्या करना है तो हर मोड़ पर हमें सोचने के लिए समय देना चाहिए खुद से बात करने का जी। और ख़ुद से जितना हम बातचीत करेंगे खुद की क्वालिटीज़ को खुद के अच्छे तो। गुणों को अगर हम पहचानने लगेंगे तो उन चीज़ों को थोड़ा नोट डाउन करें आप पेपर में लिख दीजिए कि आपका हिस्ट्री में मार्क्स अच्छा आ रहा है मैथमेटिक्स में आप अच्छे हो या फिजिक्स केमेस्ट्री साइंस में आप अच्छे हो तो उन चीज़ों को आप देखिए थॉरली आठवीं नौवीं दसवीं में आप कहाँ पर बहुत अच्छे हो तो अगर उन चीज़ों को भी आप देख लेते हैं तो फिर दसवीं या बारहवीं में आपको अपना सब्जेक्ट चुनने में या। आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस में जाने में आपको बहुत आसानी होगा येस येस। और उस अनुसार भी आप चलते हैं तो आप अपने क्वालिटी के साथ चलते हैं तब भी आप मंजिल पर है तब भी आप अपने करियर को फोकस कर रहे हैं अगर आप कभी अपने रिजल्ट को देखे ही नहीं हो कौन से कौन से सब्जेक्ट में सेक्ट क्या क्या, क्या मार्क्स है तो बड़ा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे गया है, मेरे साथ जो हुआ जो टॉपर होते हैं उनका तो ये एक भूख होती है की हर सब्जेक्ट में टॉपर टॉपर हूँ मुझे जब पूछते थे आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है वही मुझे पता नहीं की कौन मना फेवरेट मतलब क्या जिसमें आपको टॉप मैं आउ, आउट ऑफ आउट मार्क्स मिले वो आपका फेवरेट है या किसको कहेंगे फेवरेट? फेवरेट व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ़ सब्जेक्ट? यही मुझे समझता नहीं था उज्ज्वला जी बहुत अच्छी बात आप शेयर कर रहे हैं अपने स्टूडेंट लाइफ का अनुभव हमारे साथ शेयर कर रहे हैं तो हमारे जो दोस्त इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी ये चीजें शायद उनके पास भी ऐसे ही समस्या होगा कि हम क्या करें अभी टॉपर है तो आप सभी सब्जेक्ट में मार्क्स तो अच्छे ही लेके आए फिर उसके बाद आगे क्या करना है अच्छा। तो यहाँ जो है टेंथ या ट्वेल्थ यार, टेंथ के बाद एक डिसीजन लेना है कि आपको किस फील्ड में जाना है ना करियर बनाने के लिए आप आर्ट्स तो चॉइस करो कॉमर्स या तो फिर साइंस ये तीनों तो दसवीं के बाद आपको एक मार्जिन लाइन लेना ही जी। पड़ता है जी। तो दसवीं में आपको सबसे ज्यादा डेस्टिनेशन जिसमें मिला आप आसानी से जिसको कर रहे हैं और इजिली आप जिसमें अच्छा अपने आप को मैनेज कर पा रहे हैं जिसमें आप हार्डवर्क नहीं किया नहीं, हो जैसे टॉपर बनने के लिए जो हार्डवर्क करना हार्डवर्क के लिए जरूरत नहीं है वो टाइम बींग के लिए आपने किया लेकिन जो नेचुरली आप जिसमें 100 परसेंट में से 100 में से 90, 95 ले आ रहे हो इजीली बिना मेहनत किए वो आपका जो है अंदर का स्किल है जिसमें आप एक करके करते वो तो नेचुरल है जब समय के अनुसार आप डेवलप करते देवलौप हो हाँ। तो डेवलपमेंट की क्वालिटी आपके पास है लेकिन जिन चीजों में आपको नेचुरली 90 95 मिल रहा है तो हाँ। वो आपका इनेट है अंदर की है वो तो वो चीजों को समझना जरूरी है और उस चीज को अगर आप तो करियर कोई बड़ा बात नहीं है आपके पास इशू नहीं रहता लेकिन वही है कि आप जो इस बात को बता रहे थे उसमें मुझे यही समझ में आ रहा था की ज्यादातर जो हमारे विद्यार्थी मित्र है वो कभी भी अपने रिजल्ट को थॉरली नहीं देखते वो परसेंटेज देखते, देखते, देखते हैं टोटल कहाँ जा रहा है हाँ। मैं भी आज तो दुनिया में किसको फ्रेंड है? आपके साथ पूरे लाइफ में नहीं, नहीं रहेगा नहीं। वो तो टाइम के लिए आपके साथ उस समय ही है और आप जहाँ भी जाएंगे आपको वहाँ नए फ्रेंड मिलेंगे और करियर कोई फ्रेंड के साथ आपको करना थोड़ी करियर एक पर्सनल है आप सेल्फ अपना एनालिस कर सकते हैं अपने जीवन को बनाने के लिए आपको अपने बारे में सोचना है अपने स्किल्स को देखना ही है तो ये बहुत अच्छा मुद्दा हमारे इस चर्चा में आया है उज्ज्वला जी हमारे साथ हैं एक स्टूडेंट होने के नाते अपनी सारी भावनाओं को अपने दिल की बातों को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं लेकिन अभी आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर लेते एक छोटा सा विराम उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं आप सुन रहे हैं ब्रह्माकुमारी इसका सामुदायिक रेडियो रेडियो मार्द वन नाइनटी पर करियर ऑप्शन सुनते रहो मुस्कराते रहो एहसास बन रोह की नबी आवाज सुन कुछ तो एहसास बन छोड़ के झूठी नहसास्वाहिश महसूस कर अपने वक्त की धुन तुझी न सीख ली नमस्कार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद तो आइए हम बात कर रहे हैं उज्ज्वला जी से जो एमएससी एस के स्टूडेंट हैं तो इन्होंने टॉप लिस्ट में इनका नाम तो आया ही आप उनके अनुभव में सुने ही हैं लेकिन इसके बाद इनको जो स्कॉलरशिप मिला है नेचुरल साइंस में तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे क्योंकि सरकार किस तरह से एक पहल कर रही है नेचुरल साइंस में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी दे उसके ऊपर बहुत सारी बातें हैं और ख़ुद उसका जो स्कॉलरशिप है वो ले रही हैं तो उसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे उज्ज्वला जैसे तो उज्ज्वला जी फिर से एक बार स्वागत है और बताइए कि नेचुरल साइंस में सरकार की क्या स्कीम है टेंथ के बाद अगर साइंस हम चॉइस करते हैं जी जी और इलेवन ट में हमें ट्वेल्थ के रिजल्ट में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त है जैसे कि टॉप के वन परसेंट में आप हो फिर मेरिट uh, हम नहीं बता सकते नहीं। कभी हो सकता है बहुत टफ मेरिट है तो सेवेंटी फाइव परसेंट वाला भी उस टॉप के वन परसेंट में आ सकता है या तो कभी मेरिट थोड़ा लो आया तो नाइन्टी फाइव परसेंट वाला भी उस वन परसेंट में नहीं आएगा इसलिए परसेंटेज डजेंट मैटर बट वन जो टॉप के वन है अगर उसमें आप ट्वेल्थ साइंस में हो तो इंडिया गवर्नमेंट का भारत सरकार की एक स्कीम है और वो डिपार्टमेंट मान इंस्पायर संस्था है और उसका एक डिपार्टमेंट है डी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसके प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम जी फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ हमारे इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं तो एज ए साइंटिस्ट उनकी यही चाहना है कि जो मेरे जैसे जो बच्चे जिनके अंदर हुनर है जो पोटेंशियल है तो उन्होंने भी रिसर्च फील्ड के तरफ आना चाहिए पर होता ऐसा है कि रिसर्च हम करते हैं तो जल्दी हमारे पैरों पर खड़ा नहीं हो सकते क्योंकि रिसर्च कितना साल चलेगा वो और माता पिता चाहते हैं कोई भी कि जल्दी से जल्दी विद इन फाइव टू सिक्स टू सेवन इयर्स यू शुड बी कैपेबल टू अर्निंग समथिंग कि अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और जो इकोनॉमिकली पुअर है तो जो खेती करते हैं किसान वो तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी में हमें थोड़ी मदद भी करें या छोटे भाई बहन हैं उनकी भी कुछ हेल्प कर सकते हैं तो इसलिए जो होशियार बच्चे या कई बच्चों को खुद की भी इच्छाएं रिसर्च करें पीएचडी करें फिर भी वो नहीं जा पाते तो इसी बात को लेकर के अब्दुल कलाम जी ने एक स्कीम चलाई है कि भारत के हर स्टेट के टॉप के वन स्टूडेंट जो हैं तो उनको ये स्कॉलरशिप दिया जाता है स्कॉलरशिप का स्वरूप इस प्रकार का है आफ्टर ट्वेल्थ फॉर यूजी एंड पीजी जी एट्टी थाउजेंड पर ईयर दिया जाता है फॉर अच्छा तो फाइव लिए उनको स्कॉलरशिप हाँ, दिया जाता है हर साल आपको एट्टी हजार अस्सी हजार एट्टी थाउजेंड मिल जाता है हर साल के लिए पर उनका कंडीशन है आफ्टर ट्वेल्व आपने अप्लाइड साइंस न लेकर के बेसिक साइंस नेचुरल साइंस लाइफ साइंस उसको कहते हैं। उसमें आपको जाना है वहाँ एडमिशन करानी है फिर उसमें आपको चॉइस है मैथमेटिक्स में स्पेशलाइजेशन करो या फिर केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, में या बॉटनी के भी बायोलॉजी जूलॉजी कोई भी लाइफ साइंस उसमें माइक्रो भी नहीं चलेगा क्योंकि इट इज अगेन अप्लाइड साइंस सो और एक बात हो गई कि ये स्कॉलरशिप मिलने के पहले ही मैंने जो पहले सेशन में भी आपको कहा कि जिन बच्चों को लेने के करियर चॉइस करने में दिक्कत हो रही वो ब्रह्मा में जाए क्या वहाँ मैजिक हुआ जो मैं वो उसका नाम ले रही हूँ तो मैंने ना ट्वेल्थ के बाद में क्या करती थी मेडिटेशन में बैठ जाती थी और यहाँ मुझे इस संस्था में एक अनोखी विद्या सिखाई गई कि जिससे मैं सिद्धि प्राप्त किया कि मैं भगवान के साथ कम्युनिकेशन कर सकती हूँ कि डायरेक्ट इस या, इस उससे कोई व्यक्ति से पूछने के बजाय मैं डायरेक्ट भगवान से ही पूछती हूँ तो उनको हम उसको एक खुदा दोस्त बना दिया है और मैं जब मेरा ट्वेल्थ हो गया तो आगे का प्लानिंग उनके साथ बैठ किया मैं सुबह दो बजे उठ जाती थी खुले आसमान से बैठ जाती थी छत के ऊपर और मैं बोलती थी शिव बाबा मुझे आप डायरेक्शन दो आप मुझे मेरा गाइड हो हो आप जैसे तो मेरे माता-चिपिता तो दो दिन तीन दिन बोली मुझे बोला गया आपको बी एस सी करना है मैंने जीवन में बारह साल में कभी नहीं सोचा था बी एस सी टीचर बनूंगी फिर मेरे अंकल है उनको उनकी चाहना अच्छा। में इंजीनियर बनूँ वो आर्मी में है तो उनकी चाहना थी मैं आर्मी मैन बनूँ मेरा अंदर का थोड़ा आवाज़ था डॉक्टर बनूँ खुद का क्लीनिक क्योंकि मुझे मशीन के साथ पसंद नहीं लोगों के साथ मैं डायरेक्ट लोगों को हैंडल कर सकूंगी इसलिए डॉक्टर बनूँ पर पिताजी की इकोनॉमिकल कंडीशन देखते हुए खुद के लिए इतना खर्चा करवाना नहीं चाहती थी या तो कलेक्टर बनूँ आई उसमें कम खर्चा बाला नशीन कि बस चार का फॉर्म भरो फिर खुद मेहनत करो अठारह बीस घंटे पढ़ाए और पूरा जिले का ऑफिसर बन जाओ क्लास वन वो भी रखा था फिर भी आई एम आई वॉज़ नॉट सेटिस्फाइड विद डैट कि नो इट इज़ ऑल्सो वेरी पुअर मेरा एम कुछ बिग होना चाहिए <laughs> इस इसके सामने बी सोचो mm -hmm. पर बाबा ने कहा बी तो ये टचिंग भी हो गई mm -hmm. और मैंने तब तभी फिक्स किया था मुझे बी करना है mm -hmm. और आठ दिन के बाद फ़ोन आया कॉलेज से कि आपका सिलेक्शन हो गया है हमारे कॉलेज में 1600 सो बच्चों में से 103 बच्चों को ये मिला था स्कॉलरशिप पर यह कंडीशन फिर भी कई बच्चों ने जो इन्फ्लुंस में थे कि हमें इंजीनियरिंग बनना है तो उन्होंने ये छोड़ के 103, 1600 स्टूडेंट में हम 103 सौ तीन सिलेक्ट हुए एक में से 101 बच्चे ये चार लाख की स्कॉलरशिप बाजू में रखते हुए और फाइव फाइव लाख रुपीस डोनेशन भर कर के भी इंजीनियरिंग में ही गए और हम दो कन्याएं हैं जो हमने ये बी कर रहे हैं बीएससी के बाद एम बीएससी के बाद भी एक ने छोड़ दिया वो अभी पूना में जा करके आईएएस की तैयारी कर रही है मैंने एमएससी कंटिन्यू रखा है अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्र इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखें जब भी आपको करियर का कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जरूर आप काउंसिलिंग के लिए किसी भी मेडिटेशन सेंटर में जा सकते हैं जैसे उज्ज्वला जी का अनुभव है और वहाँ पर आपको जो है अपने आप से बात करना अपनी क्वालिटीज़ को समझना और जो सर्वशक्तिमान है उसके साथ जो कम्युनिकेशन हाँ. है आपका होना शुरू हो जाएगा जी. और आपके अपनी पोटेंशियल के अनुसार आप अपने करियर को फ्रेम कर सकते हैं ये एक प्लस पॉइंट है और उसके बाद भी जैसे कि जो सरकार की जो बातें हैं कहीं ना कहीं जब सरकार या कोई भी संस्थान कुछ करता है तो वो समूह को या पूरे दुनिया को देखकर एक जो चीज़ें मिसिंग है दुनिया में जो चीज़ें कम हो रहा है उसको कहीं ना कहीं फिर से चलन में लाने की कोशिश करता है तो सरकार जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये भी जो है स्कीम तभी नहीं निकलती या फंडिंग तभी नहीं स्कॉलरशिप तभी देती है जब उनको लगता है कि इस फील्ड में लोगों को अप्रीशिएट करना है यहाँ पर बच्चे कम हो रहे हैं तो वो चीज़ों को ध्यान में रखते हैं एक सर्वे करने के बाद ये चीज़ें हो अगर फिर हम उन चीज़ों को जानने के बाद सरकार की बातें समझने के बाद अगर हम उस फील्ड में आगे अच्छा करते हैं तो हमारे लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ बने हुए रहते हैं ईजीली आपको अपना जो है एक अच्छा करियर बनाने का आपको ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है और आपको जो है स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो आपका जो है बहुत ही अच्छा गोल जो है फुलफ़िल होगा और एक अच्छे मुकाम पे आप पहुँच सकते हैं क्योंकि जो बड़े लोग जब सोचते हैं तो बच्चों के लिए कुछ बड़ा ही सोच के रखते हैं लेकिन जाने अनजाने में हम उनकी सोच को समझ नहीं पाते हैं इसीलिए सारा दिक्कतें हो जाती हैं तो वो थोड़ी सी राइट वे में थिंकिंग करने की ज़रूरत है फिर से मैं वही उज्जवला जी की बात कहूँगा कि आप किसी मेडिटेशन सेंटर अगर कन्फ्यूज़ हैं आप नहीं कुछ कर पा रहे अपने करियर के लिए या काउंसिलिंग की आपको सचमुच जरूरत है तो मेडिटेशन का एक सेवन डेज़ का बेसिक कोर्स आप करते हैं तो वहाँ पर भी आपको अपना पोटेंशियल मालूम पड़ जाता है कि आपके अंदर क्या शक्तियाँ हैं कैसे स्किल्स हैं आप कैसे आप आगे बढ़ना चाहते हैं कि जब भी आप कंफ्यूजन कन्फ्यूज़न हो तो ज़्यादा सोचने की शुरू करते हैं या दूसरों को देखने की शुरू करते हैं तो वहाँ पर उन सारी चीज़ों को ब्रेकडाउन करके आप डीप साइनस में जब चले जाएंगे सिर्फ़ अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं तो आपको रास्ता मिलना आसान हो जाता है और ये सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हैं और मौका यही है कि जब आप टेंथ या ट्वेल्थ के बीच की कड़ी में आप रहते हो तो तभी आपको एक बार अपने बारे में सोचना होता है बाद में बाकी बा उसके बाद तो कभी आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको जिस जो चीज़ें आपने सोची हैं उसके ऊपर कदम बाय कदम आगे बढ़ना है ये एक बहुत ही अच्छा विषय निकल कर हमारे बीच में आया नेचुरल साइंस जो है सरकार इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता है और इसके लिए आपको स्कॉलरशिप भी मिल रही है वो भी पाँच लाख की हर साल अस्सी आपको मिलता है तो आपको ज़्यादा पिताजी या माता के ऊपर बोझ भी नहीं बनेंगे आप और आपका पढ़ाई भी आसानी से होगा और कुछ पॉकेट मनी भी आपके पास रहेगा ताकि आप अच्छा से और भी कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं तो चलिए ये बहुत ही अच्छी बात है अगर आप सुन रहे हैं तो नेचुरल साइंस आपका सब्जेक्ट है या आपको बायोलॉजी जियोलॉजी जो भी आपका रुचि वाला मैथमेटिक्स आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर नेचुरल साइंस का इस स्कीम को आप लेकर स्कीम के द्वारा आप अपने जीवन को बना सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है उज्ज्वला जी आपने जो एक नई बात हमारे बीच में रखी नेचुरल साइंस के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा स्कॉलरशिप बच्चों को दिया जा रहा है जो खास टॉपर लिस्ट में आते हैं मेरिट जो आते हैं उनके लिए ये स्कीम है तो ये जरूर आप अचीव कर सकते हैं इसके लिए आपको सिर्फ एक फॉर्म भरना है नहीं कुछ करना क्या होता है डायरेक्टली डरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली से वो कलेक्ट करते आपका जो रिज़ल्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा आपके ट्वेल्थ साइंस के ट्वेल्थ साइंस में वन टॉपर के वन परसेंट स्टूडेंट कौन से हैं उनके पास लिस्ट वहाँ से जाती है जब रिजल्ट लगता है तो वो वहाँ से कलेक्ट करते हैं और सिलेक्शन के बाद सिलेक्ट तो वो सारे वन हो जाते हैं और फिर वो डायरेक्ट हमारे नाम का लेटर हमें दिल्ली गवर्नमेंट का आ जाता है अच्छा अच्छा हाँ जी तो लेटर डायरेक्ट कॉलेज में, में फिर वो महाराष्ट्र गवर् माना हम महाराष्ट्र के थे तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के तरफ भेजते फिर वहाँ से यूनिवर्सिटी के तरफ जाता है यूनिवर्सिटी फिर हर एक कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूट करती है फिर कॉलेज के वह स्टूडेंट तक वो पहुँच जाता है सर्टिफिकेट डायरेक्टली वही सिलेक्शन सर्टिफिकेट है कि आप यू आर क्वालिफाइड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है और उसका लाभ जब मैं एफ बीएससी नेचुरल साइंस में एडमिशन कराऊं तो मेरा परफॉर्मेंस शीट तो उनके पास है ही फिर मैं मैंने एडमिशन किया है ऐसा एंडोर्समेंट लेटर ऑफ दैट कॉलेज वॉट रिस्पेक्टिव कॉलेज के प्रिंसिपल जो हैं उनका लेटर जब मैं उनको भेजूंगी पहले तो हम बाय ऑर्डिनरी पोस्ट भेजते थे अभी दो साल से उनका ऑनलाइन हो गया है तो ऑनलाइन स्कैन करके वो भेजेंगे तो तुरंत आपके अकाउंट में वो अमाउंट जमा हो जाएगा ये तो बहुत अच्छी बात और भी बताया कि अभी ऑनलाइन सिस्टम हो गया है और नेचुरल साइंस के लिए आपको कहीं इधर उधर फॉर्म भी भरने की जरूरत नहीं वो तो सिलेक्टेड लिस्ट में ही आपका नाम आ जाता है अगर ये लेटर आपको मिलता है तो ज़रूर उसी चीज़ को फॉलोअप करें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं ब्राइट फ्यूचर भी बहुत ही ब्राइट फ्यूचर आप अपने आप ही बना सकते हैं सब कुछ आपके आस ही है सिर्फ आपको जो है राइट थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है और जो सोचते हैं कि वो मना लाइफ साइंस के लिए देखने का जैसे कि मैंने भी जीवन में सब कुछ सोचा था टीचर से लेकर डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर सब सोचा पर कभी बीएससी कभी नहीं और आपको पता है जब मैंने बोला ना ट्वेल्थ के बाद कि क्या कॉन्ग्रेड्स आप टॉपर हो एट्टी <laughs> पर एटी परसेंटेज वाओ आप आगे क्या करेंगे मैं कहती थी, थी बी अरे बी एस सी परसेंटेज वाले स्टूडेंट करते हैं जिसको कुछ नहीं कुछ मिला नहीं <laughs> और लोग कहते थे, थे गांव वाले क्या तेरे पिताजी कम पढ़ रहे पढ़ा खर्चा करने में क्योंकि बी हाँ। का खर्चा चार पाँच लाख रुपए है का तो फिफ्टी लाख तक जाता है एमबीबीएस करना है अच्छे कॉलेज में तो तो बोला पिताजी कम पढ़ रहे हैं क्या तो मैं कहती थी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है तो मैंने एक चॉइस किया मेरे थर्टी फ्रेंड्स बीई कर रही आज भी और थर्टीन फ्रेंड्स बी फार्मेसी मेडिकल लाइन में थर्टीन और थर्टी इंजीनियरिंग में मैं अकेली हूँ और मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा घर में से पिताजी मैं <laughs> करता हूँ कॉन्ट्रीब्यूटेशन देता हूँ चाचा जी हम आप पैसा तेरे जो शादी में देने की बजाय अभी पढ़ाई में लगा देते पिताजी फार्मर है तो उनको लग रहा था की इकोनॉमिकली कंडीशन के कारण ले रही है क्योंकि उनको यही पता है की इंजीनियर बनने के बाद तुझे तुरंत जॉब लगेगी पचास साठ तो कमाएगी बट वॉट इज द फ्यूचर ऑफ नेचुरल साइंस ये किसी को पता, पता ही नहीं।, नहीं है और मुझे भी नहीं पता था यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ भी बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर है आप पर मंथ वन लाख रुपीज भी कमा सकते हो कमा सकते चलिए उज्जवला जी बहुत अच्छी बातें आपने हमें बताया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त अब समझ गए होंगे कि नेचुरल साइंस में भी हम अपना करियर बहुत अच्छा कर सकते हैं और इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है सिर्फ दसवीं में आपको मेरिट लिस्ट तक खींचने के लिए अगर आप कोई बच्चे एम फिल करना चाहते हैं पर प्रॉब्लम वही आता है तो टाइम स्पैंड और माँ बाप क्या चाहते हैं कि आप पढ़ो भले लेकिन आप इकोनॉमिकली भी उतने स्ट्रॉन्गे तो ये भी मैंने सुना है आप वेबसाइट पर जाके देख सकते, देख सकते हैं पर अगर आप एम फिल करते हैं पी एच डी करते हैं और हाँ उनका कंडीशन है कि पर ईयर आपका सिक्सटी परसेंटेज आना ही चाहिए अगर आपके परसेंटेज कम है तो वही आपकी स्कॉलरशिप खंडित हो जाती है जी, जी, जी। तो अगर आप एम फिल भी करना चाहते हैं पी एच डी तो पर मंथ लाख रुपये वन लाख रुपीज़ यहाँ तक स्कॉलरशिप आपको इंडिया गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो आपको वही भी प्रॉब्लम नहीं माँ बाप के ऊपर भी डिपेंड रहना नहीं है और ही आप तो माँ बाप को मदद कर सकते हैं अभी हमने भी पिताजी को ट्रैक्टर लेना था आ, पिताजी ने बोला वन लाख वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड आए बोला एक लाख की एफडी करो आपके लिए और ट्वेंटी थाउजेंड मुझे दे दो हमें ट्रैक्टर लेना, ट्रैक्टर लेना है लेना तो और पिताजी की सहायता हो गई तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हमने कुछ पिताजी को थोड़ा उनका तो कभी हम चुका नहीं पाएंगे पिताजी को या माता या भगवान पर इस प्रकार से भी आप कर सकते लाभ ले सकते जो बहुत अच्छी बात आपने बताया बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन अपने के लिए आपने किया और इसके लिए भी आपको स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देने के लिए बैठा है तो आप सिर्फ उसके अंदर और प्लस ये भी है की आपको किसी भी जाति का सर्टिफिकेट भी नहीं देना सिर्फ मार्क्स के ऊपर है और अच्छा पढ़ते जाए इनकम भी कई स्कॉलरशिप जो है हमारे महाराष्ट्र सरकार की इनकम देखा जाता है माँ बाप का इनकम अगर फाइव लाख के अब है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं, नहीं दिया जाता भले फाइव लाख है लेकिन खर्चा भी तो सिक्स लाख है वो नहीं देखता गवर्नमेंट तो ऐसा ही होता है ना तो वो बच्चे और कई बच्चों को एक ये हो रहता है सेल्फ रिस्पेक्ट कि मैं मेरे कमाई पर जी रहा हूँ फिर भी उनको स्कॉलरशिप ही नहीं मिलती है लेकिन यहाँ ना आपकी कास्ट देखी जाती है ना आपका इनकम देखा, देखा जाता है दोनों चीजें नहीं, नहीं, नहीं देखा जाएगा सिर्फ आपके ऊपर ही तो डिपेंड आप... है कि आपको अपना करियर बनाने के लिए सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई मार्क्स और आपका वो डिसीजन की आप मिलने के बाद भी उसको ठुकरा करो गोल्डन अपॉर्चुनिटी ने दोबारा कभी नहीं आती अगर आप तभी आपको बहुत अच्छा डिसीजन लेना है तो उतनी डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास होनी, होनी चाहिए, चाहिए। चलिए बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने बहुत अच्छी बातें बताई और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें कुछ नए टॉपिक लेकर आपके साथ होंगे और आप हमारे इस कार्यक्रम को सुनकर अपना करियर ब्राइट करें और अपना जीवन में आप सफल व्यक्ति बने इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और उज्ज्वला जी को दीजिए इजाज़त आप सुन रहे हैं रेडियो माध्यम नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम रहो मुस्कराते रहो निर्गुण होना तुम्हे बिन हमरा क प्रभु जी हमारी है बिनती दुखी जन को धीरज दो हारे नहीं वो कभी दुख से तुम निर्बल को रक्षा दो रह पाए निर्बल सुख से भक्ति को शक्ति दो भक्ति को शक्ति दो जग के जो स्वामी हो इतनी तो अरज सुनो है पथ में अंधियारे दे दो वरदान दान में पुजियारे ओ हारे हे और न्यारे तुम बिन हम हमदार